ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन में प्रार्थना का स्थान सामान्यतः भक्त भगवान की माता पिता या स्वामी के रूप में उपासना करते हैं चिरंतन प्रियतम का भाव उन लोगों के लिए संभव नहीं होता लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भाग्यवान लोग होते हैं जो भगवान के प्रति ऐसा सर्वग्राही प्रेम करने में समर्थ होते हैं जो अपने विस्तार में अन्य सभी भावों का समावेश कर लेता है तथा जिसमें उन्हें उच्चतम पूर्णता और उच्चतम अनुभूति होती है यमुनाचार्य के हृदय में उठ रही यह प्रार्थना अत्यंत मर्मस्पर्धी है न मृथा परमा क्षण विज्ञापन एक यदि दयिष्य से तथो दयनीय स्तवनाथ दुर्लभ अर्थाथ्यनाथ सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना सुनो मैं सत्य कहता हूँ असत्य नहीं यदि आप मुझ पर दया न करें तो आपको मुझसे अधिक दयनीय और कोई नहीं मिलेगा पिता दयी तय स्व प्रियस्रृहित तमेव मित्र गुरुरसी गतिश्चा जगता भित्यस्तव पिजन स्तरहम प्रपन्नश सत्यम अहम् अपि तवैवास्मी ही भरह अर्थात तुम पिता हो माता हो पति और पुत्र भी तुम हो तुम प्रिय सुद हो मित्र हो गुरु हो और जगत की गति भी तुम हो मैं तुम्हारा हूँ तुम्हारा सेवक और परिजन हो तुम ही मेरी गति हो मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ और हे प्रभु मेरा भार तुम पर ही है चैतन्य महाप्रभु अतुनी आवेगपूर्ण प्रेम से प्रेमास्पद भगवान से प्रार्थना करते हैं न धनम न जनम न ज सुंदरी कविता वा जगदीश कामयी मम जन्मनि जनमनीश्वरी जन्मन भगवता भक्ति रह अर्थात हे जगदीश मैं धन जन सुंदरी स्त्री अथवा कवित्य कुछ नहीं चाहता हूँ न केवल यही चाहता हूँ कि जन्म जन्म में मेरी आपके प्रति पूर्ण अहेतुकी भक्ति हो हिंदू आध्यात्मिक अनुभूतियों की व्यापकता आह्लाद कर भगवत प्रेम की गहरी भावस्थाएं आत्मविमोहन है आत्मा को विभोर कर देती है लेकिन हिंदू भक्त की आध्यात्मिक अनुभूतियों का यही अंत नहीं हो जाता ऐसे असाधारण आध्यात्मिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति भी होते हैं जो निराकार और साकार दोनों की अनुभूतियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उनके आध्यात्मिक चेतना सीमित और संकुचित नहीं रह पाती वे सभी भावों को स्वीकार करते हैं और भगवान के सभी रूपों का साक्षात्कार करते हैं वे प्रियतम परमात्मा का सभी रूपों में आस्वादन करते हैं लेकिन कभी कभी अनंत की एक ज्वलंत पिपासा उनके आत्मा पर जाती है वे निराकार की गहराई में डूबकर अपने को सच्चिदानंद में विलीन कर लेते हैं और पुनः जागतिक स्तर पर लौटने पर वे सभी वस्तुओं में परमात्मा ज्योति का प्रतिबिंब दर्शन करते हैं जिसके बारे में उपनिषद में कहा गया है न तूर्यो भाति न चंद्र देवा विद्युत भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्व तस्ा सर्विदम विभाति अर्थात वहाँ न सूर्य चमकता है न चंद्र नक्षत्रगण न विद्युत फिर अग्नि का क्या कहना उसके प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हुए सभी वस्तुएं प्रकाशित होती है सारा विश्व उसके प्रकाश से प्रकाशित होता है सर्वं सर्वांतर्यामी में सर्वातीत का सभी रूपों में एक नित्य सत्ता का अनेकों में एक का साक्षात्कार कर महापुरुष सभी से प्रेम सभी की पूजा तथा सभी का आनंद लेते हैं वे असीम और ससीम दोनों के साथ परिचित होते हैं शंकराचार्यों शंकराचार्य के स्तवों और स्तुतियों में हमें इस सर्वव्यापी आध्यात्मिक दृष्टिकोण का झलक मिलती है ये महान अद्वैतवादी अपनी आत्मा की तरह सभी वस्तुओं के पीछे एक परमात्मा सत्ता का दर्शन करते हैं वे उसका ध्यान करते हुए अनुभव करते हैं कि वे ब्रह्म के साथ अभिन्न है प्रातःस्मरा संस्फुदात्मतत्व सत्य सुखम परमहंसगति यन जागर सुसमित्यम तत्ब्रह्म निष्कम नूत संग अर्थात मैं प्रातःकाल अपने हृदय में ज्योतिर्मय आत्मतत्व का स्मरण करता हूँ जो सच्चे सुख स्वरूप हैं परमहंस संन्यासियों की परम गति है और तुरी हैं जो स्वप्न जागृत और सुसुप्त अवस्थाओं से परे और नित्य हैं मैं वही निष्कल ब्रह्म हूँ भूतों का समूह नहीं एक यथार्थ मंत्र द्रष्टा ऋषि शंकर सभी ईश्वरीय भावों में एक ही परमात्म सत्ता को पहचानते हैं वे गुरु को प्रणाम करते हैं और उनमें भी उसी नित्य अनंत सत्ता का दर्शन करते हैं विश्व दर्पण दृश्यमन नगरीगत पश्यत्म बहिरीबोदूत साबोधसम स्वात्मा दस्म श्रीगुरमूर्त नम इद्रीदक्षिणात अर्थात जो माया द्वारा निद्रा में विश्व को दर्पण में प्रतिबिंबित नगरी की तरह अपने भीतर होते हुए भी बाहर देखता है तथा जो प्रबोध के समय अपने अद्वैत स्वरूप का साक्षात्कार करता है उस मंगलमय गुरु रूप में प्रकट दक्षिणा मूर्ति को मैं प्रणाम करता हूँ शंकराचार्य की मान्यता है कि शिव विष्णु तथा अनान्य देवी देवता उस अनंत को ही व्यक्त करते हैं जो ससीम को सत्ता प्रदान करता है शिव की स्तुति करते हुए वे कहते हैं परमात्मेक जगदबीजमारीह निराकार ओंकार वेद्यम ये पाल तेजेन विश्व तमीस भजे लीय तेजत्र विश्व अर्थात मैं उस एक अद्वै जगत के आदि कारण निरीह निराकार ओंकार वेद्य परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जो जगत की सृष्टि पालन और विनाश करने वाले ईश्वर हैं विष्णु के प्रति प्रगाढ़ के साथ भी प्रार्थना करते हैं अभिनयम अपनय विष्णो दमयन समय विषय बृग तृष्णाम भूतधयाम विस्तार तारे संसार सागरतः अर्थात हे सर्वव्यापी प्रभु मेरे अभिनय को दूर करो और मेरे मन को शांत करो विषय मृग तृष्णा को नष्ट करो समस्त प्राणियों के प्रति दया का मेरे हृदय में विस्तार करो और मुझे संसार सागर से पार करो आगे कहते हैं सत्यपिदागेनाथ तवाहम समुद्रो ही तरंग क्वन समुद्रो नरंग अर्थात तरंगे सागर में विलीन होती है सागर तरंगों में नहीं इसी तरह हेनाथ समस्त भेदों के समाप्त हो जाने पर मैं तुम में लीन होता हूँ तुम मुझ में नहीं इस महान अद्वैत वेदांती का हृदय मां जगदम्बा की प्रेमपूर्ण पुकार के प्रति सबसे अधिक आकृष्ट होता है और वे स्वयं को एक सामान्य भक्त मानकर अत्यंत मार्मिक प्रार्थना करते हैं पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहव संत सरला परमते ते व्ये विरल तरलोहम तव सु मतीजो त्याग समुचित नो तब शिवे कुपुत्रो जाजेत क्वचिदी न भवति अर्थात हे जन्य पृथ्वी में तुम्हारे अनेक योग्य पुत्र हैं उनमें मैं एक अयोग्यतम पुत्र हूँ फिर भी हे शिवे मेरा त्याग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है क्योंकि कुपुत्र जन्म ले सकता है लेकिन कुमाता कभी नहीं होती और उनके लिए जगन्माता ही एकमात्र गति है न जाम न च ध्यान योगम न जाना तंत्रम न स्त्रोत्र मंत्र न जाना पूजा न च न्यास योगम गतिस्व गतिस्व तमेका भवानी अर्थात हे माता मैंने न दान किया है न ध्यान और योग न मैं तंत्र जानता हूँ न स्तोत्र मंत्र जप करना न मैंने पूजा की है और नहीं ही न्यासादि द्वारा अंगशुद्धि अतः हे जगदब्बे तुम ही मेरी एकमात्र गति हो एकमात्र गति हो लेकिन उनके दृष्टि में कोमलतम भावनाओं की अद्भुत लीला के बावजूद भी माँ जगदम्बा ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है और उनका मानवीय रूप उसका एक प्रतिबिंब मात्र है उसी जगदम्बा ने लीला के लिए एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता को ईश्वर और जीवों में विभक्त कर दिया है और उन्हें की सत्ता में शंकराचार्य स्वयं को विलीन करना चाहते हैं कदा वा शिशिकारी शाम भजे जु कदा न शत्रुन मित्र भवानी कदाच दुरासा विसूची विलोप कदावा मनोमे समूलमश्येत अर्थात हे जगदम्बे कब मेरी इंद्रियाँ संयत होंगी कब मेरे शत्रु अथवा मित्र नहीं रहेंगे कब दुरासा रोग का विलोप होगा कब मेरा मन समूल नष्ट होगा वस्तुतः हिंदू स्तोत्रों और स्तुतियों का बुद्धि एवं प्रज्ञा सहित अध्ययन करने पर हम वैदिक ऋषि के साथ सहमत होने को बाध्य होते हैं एकम सद विप्रा प्रधा वदंती अर्थात सत्य एक है वे प्रकण उसे भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं यही भाव शिव महमनाथ स्त्रोत्र के प्रसिद्ध श्लोक में इतनी स्पष्टता और सरलता के साथ व्यक्त किया गया है तयसाख्यम योग पशुपतिमत वैष्णव प्रस्था पर मद्यमिच रुचीना वैचित्रिजुकुटीलुषा निरा बेको गम्य स्तम इव अर्थात वेद सांख्य योग शैव और वैष्णव शास्त्रों में विभिन्न पथों का निर्देश है जिनमें से लोग इसका या उसका चयन करते हैं भक्त अपनी रुचि की भिन्नता के कारण इन सीधे या टेढ़े मेढ़े पथों का अनुसरण करते हैं लेकिन हे है प्रभु सभी नदियों के एकमात्र गंतव्य सागर की तरह तुम ही सभी मनुष्यों के एकमात्र गंतव्य हो